आग बरसाती धूप विद्या क्या है आम के बाग में चलते हैं क्यों वहां बहुत सारे आम हैं अच्छा तुमने खुद देखे हैं हां अच्छा तो फिर चलते हैं जल्दी चलो D'aquí-se? M'ha uptre. Yes, d'aquí-se, d'aquí-se. Let's go. Wow! Quint-se d'aquí-se. Hmm. Ab-toh, m'azà a jae-ga. Haan. Quint-se d'aquí-se और हवा भी गरम चल रही है छोड़ो भी वो रहे आम हां आ चलो खाते हैं अरे यहां पर तो बहुत सारे आम गिरे हुए हैं लो विद्याम एक तुम भी खाओ एक मैं खाता हूं हम आहा हुँ। इसकी खुशबू कितनी अच्छी है वाह मजा आ गया कितना मीठा आम है हां पर गर्मी भी कितनी हो रही है हां मोहन गर्मी तो मुझे भी कितनी लग रही है देखो ना कितना पसीना रहा है मुझे चलो नदी में नहाकर आते हैं फिर तो मजा जाएगा और गर्मी भी कम हो जाएगी आओ जल्दी चलें कित इस धूप है जैसे आग बरस रही है आज तो आधा खेत भी नहीं जोत पाया अरे इन दोनों बच्चों को देखो कहां भागे जा रहे मोहन और तेज दौडो देखो मुझे छू सकते हो कोशिश करता हूं अरे मोहन मोहन क्या हो गया तुझे अरे अरे तो गिर पड़ा अरे मोहन तुम कुछ बोलते क्यों नहीं मोहन मोहन है? मैं पहले कहता था ना कि इन बच्चों को कुछ हो कर रहेगा भला ये भी कोई घर से निकलने का टाइम है लगता है कुछ गड़बड़ है चलो देखते हैं अब भागना मत मेरे हीरा मोती मेरे बालों की जोड़ी मैं अभी आया यहीं पेड़ की छांव में रहना हां अरे मोहन मोहन क्या हो गया तुझे तो कुछ बोलता है क्यों नहीं विद्या, विद्या, अरे ये तो बेहोश हो गया मोहन मोहन मोहन कुछ बोल मोहन क्या बात है बेटे क्या बात है देखो ना हामिद काका मोहन को क्या हो गया लगता है इसे लू लग गई है आ, बेटा चलो जल्दी से उठाकर इसे छांव में ले चलते हैं इसे डॉक्टर के पास ले चलिए काका हां डॉक्टर के पास ही चलते हैं मैं उठाता हूं हां ऐसे चलो हां हां चलिए चलिए हां आ गया डॉक्टर साहब का घर इसे छांव में खाट पर लिटाते हैं जी तब तुम जरा डॉक्टर को आवाज दो बेटा डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब कौन है भाई अभी आया इस काजरा कपड़ा उतार दूं ले लीजिए डॉक्टर साहब भी आ गए आइए आइए डॉक्टर साहब जल्दी आइए क्या बात है हामिद भाई क्या बात है डॉक्टर साहब लगता है इसे लू लग गई है ओहो अच्छा इसके कपड़े उतार दीजिए हामिद भाई और इसके बदन पर ठंडा पानी डालिए अब ये लीजिए हां ये इस लोटे में ठंडा पानी है तब तक मैं थर्मामीटर लेकर आता हूं अच्छा डॉक्टर साहब और विद्या बेटी इस पंखे से तुम हवा करती रहो जी लो अब ये थर्मामीटर लगा देते हैं बुखार चेक कर लेते हैं रे हामिद इस के डंगे जमीन से 1 फुट ऊपर उठाकर रखो हां जी ऐसे हां हां लो अब जरा बुखार देख लेते हैं अह आ बुखार कम हो गया ठंडा पानी डालने की जरूरत नहीं है इसके शरीर का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस यानी 98.6 डिग्री फारेनहाइट तक आ गया है अब घबराने की जरूरत नहीं है ये लू क्या होती है डॉक्टर साहब बेटा बहुत तेज गर्म हवा को लू कहते हैं तेज गर्मी के मौसम में गरम हवा के प्रभाव से शरीर की ताप नियंत्रण व्यवस्था काम करना बंद कर देती है जी जिसके कारण शरीर का तापमान अचानक बाहरी तापमान के अनुसार बढ़ने लगता है इससे क्या होता है भाई तापमान बढ़ने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है और पसीना आना बंद हो जाता है और मरीज बेहोशी की हालत में चला जाता है डॉक्टर साहब कैसे बच सकते हैं इससे भाई सावधानी ही असली बचाव है ज्यादा तेज धूप और गर्मी में बाहर नहीं निकलना चाहिए और अगर निकलना बहुत जरूरी हो तो छतरी या सर पर कपड़ा रखकर निकलना चाहिए लगातार पानी वगैरह पीते रहना चाहिए हम्म डॉक्टर साहब नींबू पानी गन्ने का रस और कच्चे आम को उबालकर बनाया गया पन्ना भी तो फायदेमंद होता है हां हां हा, हामिद भाई खीरा ककड़ी तरबूज खरबूजा वगैरह मौसमी फल भी खूब खाने चाहिए <laughs> और साधारण दिनों से पानी तीन गुना ज्यादा पीना चाहिए जी और अगर लू लग जाए तो प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए भाई लू लगे व्यक्ति के शरीर के तापमान को जल्दी ही नीचे लाने का प्रयास करना चाहिए हम ठंडा पानी या बर्फ आदि से शरीर को पोंछकर तापमान को आर्टेस डिग्री सेल्सियस तक लाने का प्रयास करना चाहिए जी और डॉक्टर की सलाह भी तुरंत लेनी चाहिए हां मोहन को होश आ गया डॉक्टर साहब मोहन को होश आ गया अभी लेटे रहो मोहन बेटे अभी तुम्हें आराम की जरूरत है हम्म डॉक्टर साहब की बताई बातें याद रहेंगी कि नहीं जी अब तो नहीं घूमोगे कड़ी धूप और गर्मी में नहीं काका मुझे सब याद है तो डॉक्टर साहब ने बताया कोई बात नहीं चलो एक बात फिर बता देता हूं गर्मी के दिन घर में बिताओ खीरा ककड़ी तरबूज खाओ नींबू पानी लस्सी पियो तीन गुना पानी पियो गन्ने का रस आम का पन्ना गर्मी में मत करो मना तेज धूप में कभी ना खेलो गर्मी के दिन घर में बिताओ Gràme havas e rahe hum dour, Thandak me khele bharpoor. Ah, Gràme havas e rahe hum dour, Thandak, thandak me khele bharpoor. <laughs> thandak me khele bharpoor. <laughs> <me> <laughs> आग बरसाती धूप